ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्म के बिखरे मोती आध्यात्मिक विषयों में भी मांग और पूर्ति का सार्वलौकिक नियम लागू होता है परमात्मा हमारे प्रयोजन की पूर्ति करते हैं हम जो चाहते हैं वह नहीं हम भगवान की परवाह न भी करें तो भी वह हमें नहीं छोड़ते वह हमारे सामने अभिव्यक्त होने के अवसर की प्रतीक्षा करते हैं यह भगवत कृपा है ईमानदार बनो और अपने पुरुषार्थ का फल प्रभु पर छोड़ दो हमारा आंतरिक प्रयास उसके परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण है यदि किसी उन्नत क्षण में हम परमात्मा के संस्पर्श में आ जाए तो सब कुछ मिल जाए हमें ध्यान नैतिक आचरण निस्वार्थ सेवा इत्यादि की सहायता से भगवत साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करना चाहिए सदा स का अध्ययन करो स्वाध्याय को दैनंदिन साधना का अंग समझना चाहिए जो उसके बिना पूर्ण नहीं होती जीवन के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए उनसे जी न चुराओ, वे भी हमारी साधना का अंग है वे एक प्रकार की साधनाएं हैं सभी प्रकार के कर्मों को सेवा के रूप में करना चाहिए तब कर्म पूजा बन जाता है कहो यद्यत कर्म करो मैं तद तकलम तव आधनम मैं जो कुछ करता हूं प्रभु वह तुम्हारी ही आराधना है साधना के लिए समय देने का तथा व्यर्थ बातचीत व्यर्थ चिंतन और मानसिक चांचल्य के लिए कम समय देने का प्रयत्न करो तब तुम अधिक तीव्रता के साथ बेहतर ध्यान कर सकोगे तो अपने कर्म भी अधिक संतुलित तरीके से करोगे कुछ लोग कर्म में बहुत अधिक डूबे रहते हैं कुछ लोग केवल साधना करते रहते हैं पर असफल होते हैं कर्म और उपासना साथ साथ होनी चाहिए कर्तव्य से जी न चुराओ आंतरिक और बाह्य जीवन संतुलित होने चाहिए कर्म को उपासना में रूमांतरित करो समस्त कर्म परमात्मा को समर्पित करो जीवन को व्यवस्थित करना आवश्यक है याद रखो हम आध्यात्मिक प्राणी हैं शरीर में निवास कर रही आध्यात्मिक इकाइयां हैं मुख्य भाव यह है देह एक यंत्र एक मंदिर एक देवालय है हमें देह का सुचारू उपयोग करना चाहिए इसे परमात्मा का निवास समझना चाहिए नैतिक विकास के दो मार्ग हैं पहला नैतिक आचरण करना दूसरा दृष्टिकोण का परिवर्तन करना और तब नियम पालन करना आसान हो जाता है अपने कर्तव्यों को बेहतर दृष्टिकोण से करो हम कुछ समय के लिए संसार से दूर जा सकते हैं भले ही यह कुछ स्वर्थ स्वार्थ पर हो और उसके बाद वापस लौटकर हम दूसरों के साथ उच्चतर मनोभाव से व्यवहार करेंगे कुछ देर के लिए दूसरों की सेवा करने के लिए कुछ संचय आवश्यक है शास्त्र के अंशों का मननपूर्वक अध्ययन प्रतिपादित प्रतिदिन निश्चित समय पर करना आवश्यक है यह अन्य साधनाओं जितना ही महत्वपूर्ण है इसी तरह साधना निश्चित समय पर आवश्यक ही की जानी चाहिए और उसे कभी भी टालना नहीं चाहिए उससे हमारी इच्छा शक्ति का भी विकास होता है इन सभी बातों का उद्देश्य हमारी समस्त मानसिक प्रक्रियाओं पर सचेतन नियंत्रण स्थापित करना है सजग जीवन एक रोचक जीवन होता है हम में से अधिकांश लोग आधे जागृत और आधे कल्पना जगत में रहते हैं अचेतन मानसिक क्रियाओं का सुस्पष्ट एवं निश्चित चिंतन का रूप लेना चाहिए तभी जीवन जीने लायक होता है अपने देहात्म बोध को कम करो मन को तरोताजा रखो एक युवक का संबंध रखो पुनः बालक बन जाओ पुनर्जीवित हो मानसिक ताजगी अत्यावश्यक है इसका प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करो परमात्मा के साथ तादाद में स्थापित करने का प्रयत्न करो जीवनदायक जल प्रवाहित हो रहा है द्वार खोल दो खिड़कियाँ खोल दो दूषित वायु निकल जाने दो सदा भीतर ताजगी बनाए रखो वेदांत सभी जीवों की प्रछन्न दिव्यता में विश्वास रखता है वह मानवों के स्तर स्तर निर्धारण में विश्वास नहीं करता प्रत्येक जीव को अपने अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने भावों को बनाए रखो और दूसरे धर्मों के विचारों को आत्मसात करने का प्रयत्न करो हम हिंदू हृदय परिवर्तन और चित्त शुद्धि में विश्वास रखते हैं लेकिन भगवान से एकत्व स्थापित किए बिना हम संतुष्ट नहीं होते तुम चाहो तो इसे हमारा धर्म मत कह सकते हो हमारा धर्म मत परमात्मा का धर्म मत है जीव और परमात्मा का संबंध वास्तविक धर्म है आध्यात्मिक जीवन में धर्म और दार्शनिक सिद्धांत दोनों आवश्यक है धर्म सिद्धांत परिकल्पना का आध्यात्मिकरण करता है और दार्शनिक सिद्धांत धार्मिक दृष्टिकोण को उधार बनाता है सिद्धांत और व्यवहार दोनों साथ साथ होने चाहिए वास्तविक शांति प्राप्त करने के लिए हमें धर्म और दर्शन विश्वास और विचार दृष्टिकोण और मनोभावों की तीव्रता और उदारता का समन्वय करना चाहिए हमें सागर की तरह गहरा तथा आकाश की तरह व्यापक होना चाहिए नैतिक आदर्शों का कड़ाई से पालन कर्तव्यों का बारीकी से पालन और लगनपूर्वक आध्यात्मिक साधना अंतर्यामी परमेश्वर के साक्षात्कार के उपाय हैं अपने धर्म मत अपने पास रखो दूसरों को उन्हें स्वीकार करने के लिए न कहो अपने धर्म मत से ऊपर उठो परमात्मा न तो हिंदू है न ईसाई और न ही बौद्ध श्री रामकृष्ण कहते हैं अपने को जानो तो तुम भगवान को जान सकोगे सभी एक ही जल को जीवन जल को स्रोत से खींच रहे हैं परमात्मा सर्वत्र है उन्हें सर्वत्र खोजो भगवान नाना रूपों में दिखाई देते हैं वे यह सब है और इसे अधिक भी इससे अधिक भी अंत में वे अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करते हैं भगवान के किसी भी रूप को स्वीकार कर लो किसी भी रूप का अनुसरण करो लेकिन याद रखो कि प्रत्येक दैवी रूप एक विशेष बिंदु है हमें विशेष बिंदु से ऊपर उठकर वृत्त को सर्वव्यापी अनंत परमात्मा को व्याप्त करना है प्राप्त करना है आध्यात्मिक विकास का एक नियम है उसका पालन करो ईश्वर प्राप्ति के विभिन्न उपाय हैं किसी एक पथ का अनुसरण करो और उसके बाद उस धर्म मत का अतिक्रमण कर परमात्मा के मत को ग्रहण करो हमारे जीवन का विस्तार होना चाहिए सबकी सेवा करो स्वकेंद्रित मत बनो हृदय का विस्तार यही आत्मा के विकास की कसौटी है मापदंड है दूसरों के प्रति हमारा दृष्टिकोण दया का नहीं सहायता का नहीं बल्कि पूजा का होना चाहिए तुम्हारे द्वारा दूसरों की सहायता को परमात्मा की सेवा समझना चाहिए मानो में भगवान की सभी में परमात्मा की सेवा करो हमारा आदर्श दूसरों में परमात्मा की सेवा करने के लिए पहले स्वयं दिव्य बनना होगा हमें यह सचेतन रूप से तथा व्यवस्थित रूप से करना चाहिए कर्म का रहस्य जानने पर वह आराधना बन जाता है उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको हम जितनी प्रगति करते हैं उतना ही आनंद शांति और धन्यता प्राप्त करते हैं अपने वास्तविक आत्मा का अनुसंधान करते हुए हम परमात्मा तक पहुँच जाते हैं तब अहंकार परमात्मा के साथ संयुक्त हो जाता है अहंकार के आध्यात्मिककरण से हम मुक्त हो जाते हैं स्वामित्व के भाव के बदले हमें न्यासी मनोभाव रखना चाहिए परमात्मा के साथ प्रत्येक संबंध शक्ति प्रदान करता है जब हम लोगों से सीधा से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं तब समस्या होती है सभी लोगों और वस्तुओं को परमात्मा में तथा परमात्मा के माध्यम से देखो अथवा यह सोचने का प्रयत्न करो कि हम सभी प्रभु के दास प्रभु की संताने हैं दूसरों से व्यवहार करते समय आवश्यक अनुपात बनाए रखना कठिन होता है ऋण रहो जिससे दूसरे तुम्हारा नाजायज फायदा न ना उठा सके चिड़चिड़े तनक अति संवेदनशील और अधीर मत हो प्रत्येक साधक को सही दृष्टिकोण अपनाना सीख लेना चाहिए परिस्थितियों को यथासंभव शांति से स्वीकार करो वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में देखने का प्रयत्न करो अमन चयन के लिए मेल मिलाप बनाए रखो और याद रखो कि हमें मानवों के साथ व्यवहार करना है हम प्राय दूसरों को कोसते हैं कुछ लोग शुभ शीतल शांतिदायक स्पंदन और अन्य लोग अशुभ विचार और स्पंदन प्रसारित करते हैं अपने तथा भगवान के प्रति ईमानदार रहो दूसरों के प्रति ईमानदार होना आसान हो जाएगा परमात्मा को एकमात्र सत्य जानो और अन्य सभी को उनके अस्तित्व के लिए उन पर अर्थात परमात्मा पर आश्रित समझना सीखो प्रत्येक परिस्थिति में तुम्हारा जो करनी है करो लेकिन वातसूचक जो वायु के अनुरूप अपनी दिशा बदलता रहता है की तरह मत हो अपने मनोभाव और दृष्टिकोणों को निरंतर बदलो मत स्वयं को अस्थिर मत होने दो तुम्हारा जीवन तुम्हारे आदर्शों द्वारा नियोजित होना चाहिए कभी कभी हम दूसरे पर बहुत अधिक आश्रित हो जाते हैं दूसरों के अत्यधिक मुखापेक्षी हो जाते हैं लेकिन मानव आश्रय बहुत क्षणभंगुर आश्रय है कुछ लोगों का गुरुत्व केंद्र भीतर होने के बदले बाहर होता है तुम्हारा गुरुत्व केंद्र भीतर होना चाहिए उच्चतर आत्मा तुम्हारे व्यक्तित्व का केंद्र होना चाहिए लेकिन इसमें एक भय है हम स्व अहम केंद्रित हो जाते हैं अतः हमें सोचना चाहिए कि आत्मा परमात्मा का अंश है और हमारे भीतर का केंद्र एक व्यापक आकाश का केंद्र है परमात्मा के संपर्क का बिंदु हमारे भीतर है अपनी चेतना के केंद्र को पकड़े रहो लेकिन उसके चारों ओर व्याप्त अनंत चैतन्य को ना भूलो कुछ लोग पहले अहम केंद्रित होते हैं किंतु बाद में परमात्मा केंद्रित हो जाते हैं साधना के प्रारंभ में कुछ साधक कुछ समय के लिए स्व केंद्रित हो जाते हैं तब इसका निराकरण करने के लिए उन्हें कुछ निस्वार्थ कर्म करने पड़ते हैं सुचारू रूप से किए गए ध्यान व जब भी अपने शुद्र अहम से ऊपर उठने में सहायक होकर हमें अहम केंद्रित और स्वार्थी होने से बचाएंगे हमें दूसरों के सहारे बढ़ने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिए